बचे हुए सात आठ मिनट के अंदर हम जितने मैगजिम क्वेश्चन ले सकते हैं वो ले लें दो तीन रैपिड फायर कर लीजिए रैपिड फायर कर लेते हैं तो है। संदीप जी अलवर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि नासम जी की थपेड़े खा खा कर भी समाधान की प्यास तो जगती है पर विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा कि इस रास्ते पर चलना है और ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक ही आंसर है कि आप अपने आप को अधूरा पाते हैं लेकिन आपने अपने लिए अपने से बेहतर आदमी की अभी तक आपसे मुलाकात नहीं हो पाई आप उसको पहचान नहीं पाए केवल केवल एकमात्र कारण नेक्स्ट